शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष महाराज की स्मृति स्वामी सर्वात्मानंद सम्भवतः उन्नीस सौ ईस्वी में एक दिन भोर चार बजे मंगल आरती के लिए ठाकुर मंदिर का दरवाजा खोला तो बत्ती जलाते ही देखा कि श्री श्री ठाकुर के सैन घर के सभी सामान उलट पलट होकर चारों ओर बिखरे पड़े हैं सैन घर के उत्तर पूर्व कोने में एक आलमारी थी उसमें श्री श्री ठाकुर की व्यवहित कीजे रखी रहती थी उत्तर पश्चिम कोने में एक दूसरी आलमारी के भीतर श्री श्री ठाकुर की नृत्य सेवा के लिए आवश्यक वस्तुएँ तथा एक छोटे चांदी के सिंहासन पर श्री श्री ठाकुर का इष्ट कवच रहता था शयन घर में जाने पर दिखाई पड़ा कि दोनों आलमारियाँ खुली पड़ी हैं श्री श्री ठाकुर के बिछौने पर लक्ष्मी की हंडी आश्विन शुक्ल को जागरती कोजागरी की रात्रि को पूर्णिमा में इसकी पूजा होती है उल्टी पड़ी है चांदी का सिंहासन भी पड़ा है किंतु इष्ट कवच नहीं है डर कर मैं ठाकुर मंदिर में प्रविष्ट हुआ देखा दक्षिण ओर के तीन दरवाजों के बीच का दरवाजा खुला है इस दरवाजे में थोड़े दिनों पहले बाहर से झिलमिली लगा दी गई थी इसलिए बाहर से ही ताला लगा देना होता था देखा उस दरवाजे का कुंडा ताला समेत नीचे पड़ा है अब मेरी समझ में आया कि चोरी हो गई है झटपट जाकर स्वामी गंगेशानंद जी को भुला लाया उन्होंने सब कुछ देखकर मंगल आरती समाप्त करने को कहा मंगल आरती के बाद मठ के अनेक साधु ब्रह्मचारी ठाकुर मंदिर में आए इन लोगों में पुराने पुजारी स्वामी ज्योतिर्मययानंद जी भी थे उनके साथ खोजने से पता लगा कि सुशि ठाकुर का इष्ट कवच लक्ष्मी की हंडी के तीन मोहरे और कुछ रुपये जर्मन सिल्वर के दो गुलाब दान पूजा के चांदी के बर्तन और सुशि ठाकुर के नित्य पूजा में व्यवहित होने वाली वासंती रंग की एक चादर आदि चोरी चले गए हैं हलचल कुछ घट जाने पर मैं महापुरुष जी के कमरे में पहुंचा उन्हें प्रणाम किया उठते ही उन्होंने कहा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तुमने तो अपनी शक्ति के अनुसार श्री ठाकुर की सेवा पूजा की ही थी विशेष रूप से कवच के चोरी जाने से उन्होंने बहुत दुख प्रकट किया और भी अनेक बातें कही किंतु मेरे मन की अवस्था उस समय ऐसी विक्षिप्त थी कि उसकी वे बातें मुझे याद नहीं हैं 1931 सौ ईस्वी की बारह मार्च को उस इष्ट कवच की चोरी हुई थी इसके कुछ दिनों के अनंतर मैं हवा बदलने के उद्देश्य से महीने भर के लिए जाम ताड़ा गया था वहां से मैं स्वर्गाश्रम और उत्तर काशी में कुछ समय तक रहकर केदार और बद्रीनारायण होकर दिल्ली आया दिल्ली आश्रम में कर्मी से आम सम्मिलित हुआ मेरे वही रहते समय उन्नीस सौ महापुरुष महाराज दिवंगत हो गए फिर से उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे नहीं हुआ मेरे परम भाग्य से उनके साथ बहुत दिनों तक घनिष्ठ रूप से मिलने का मुझे अवसर मिला था वह थे पुरुष तथा युगावतार भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग पार्षद किंतु उन्हें देखकर मुझे भय नहीं मालूम होता था वह पिता के समान प्रतीत होते थे वह भी मुझे अपने पुत्र के समान प्यार करते थे मेरे कल्याण के लिए वह कभी शासन भी करते थे किंतु उससे मेरे मन में कभी दूरत्व बोध नहीं हुआ पारिवारिक जीवन में जिस प्रकार माता पिता के लाड़ प्यार में संतान रहते हैं हम लोग भी बेलूल मठ के संघ जीवन में वैसे ही उनके साथ रह रहे थे ऐश्वर्य के बोध ने उनके साथ हम लोगों का दुरत्व उत्पन्न नहीं किया हम लोग उनकी हृदय से भक्ति करते थे वह हमें अच्छे लगते थे तथा वह भी स्नेह यत्न करते थे वे घटनाएं ही अब हमारी पुण्य स्मृति तथा पवित्र संबल है इतने वर्षों के बीच जाने पर भी वह स्मृति धुंधली नहीं हुई बल्कि और भी अधिक उज्जवल तथा मधुर हुई है अब उनके चिंतन से आनंद पाता हूँ अब सोचता हूँ कि इतने बड़े महापुरुष के साथ इतने अधिक दिनों तक मैंने निवास किया था